आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 मधुन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात से डॉक्टर मनीष शाह जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मनीष शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर मनीष आर शाह है मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बड़ौदा में समीर हॉस्पिटल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं ये प्रोफेशन में 1999 से हूं करीब 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूं आज आप लोगों से बात करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और डॉक्टर साहब का स्वागत है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं मेरा बचपन बड़ौदा में ही व्यतीत हुआ है मेरा स्कूलिंग और कॉलेज वो भी बड़ौदा से ही हुआ है बड़ौदा की प्रतिष्ठित स्कूल रोजरी हाई स्कूल से मैंने स्कूलिंग हाई स्कूलिंग पास किया है उसके बाद में अपने बड़ौदा की महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी एम एस यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीबीएस और उसके बाद में मास्टर्स ऑर्थोपटिक्स में पढ़ाई की है यहाँ से पढ़ाई करने के बाद अपने देश की प्रतिष्ठित संस्था हिंदुजा हॉस्पिटल जो बम्बई स्थित है वहाँ और इंटरनेशनली नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर और केएचएमसी साउथ कोरिया से मैंने मेरे सब्जेक्ट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट मेरा पैशन बोलो या मेरा काम बोलो जिसमें मैंने आगे पढ़ाई की है और अभी यही प्रोफेशन में मैं व्यतीत हूँ जी जी अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ बताए मैं जब भी शाला में पढ़ाई करता था हाई स्कूलिंग के बाद जब मैं बच्चा था तब मैंने डॉक्टर के प्रोफेशन को बहुत ही नज़दीक से देखा हुआ है हालांकि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है इसीलिए डॉक्टर की ज़रूरत क्या है वो मैंने खुद महसूस किया है जब भी फैमिली में कोई बीमार होता था और डॉक्टर के पास जाते थे डॉक्टर जिस तरह से मरीज़ को ठीक करता था और उसके बाद में मरीज़ के चेहरे पर जो खुशी आती थी मेरा एक छोटा सा अनुभव है मैं जब बच्चा था और जब मैं नया नया साइकिल बाइसाकल सीख रहा था पाँचवीं कक्षा में और उस समय मैं गिर गया था मेरे पाँव में चोट आई थी और उस टाइम पे मेरे पाँव की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और जब मुझे हड्डी के डॉक्टर के पास लेके गए उसने 10 मिनट में मेरा दर्द गायब कर दिया और वही प्रोफेशन और वही जो उसका प्रोफेशनल का जो एटीट्यूड था उनका उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसी टाइम से मुझे मैंने नक्की किया था कि मैं ये काम आगे जाके करूँगा और ऊपर वाले की मेहरबानी से आज मैं यह काम बहुत ही अच्छी तरह से मेरा जितना नॉलेज है उसमें मैं पब्लिक की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और मैं चाहूँगा कि इस सफ़र में आपको डॉक्टर बनने में किसका योगदान आप मानते हैं मेरा ये जो सफ़र है यहाँ तक का आज मेरी उम्र है फोर्टी इयर्स, तो पैंतालीस साल की उम्र में ये जो स्टेज पे मैं पहुँचा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ऑफ़ कोर्स मेरे फैमिली का है और फैमिली ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है शुरुआत में मेरे फादर मदर मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ो जल्दी पढ़ाई करके कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन एक बार पढ़ाई ख़त्म करो उसके बाद अपना जीवन शुरू करो कुछ लोग आज करते हैं कि पहले संसार शुरू कर देते हैं बाद में पढ़ेंगे उन्होंने स्ट्रिक्टली ना बोला कि वो कभी मत करो जितना पढ़ना है पहले पढ़ लो उसके बाद में जॉब के बारे में सोचो उसके बाद जब मैं पढ़ता था तब उन्होंने मेरा फाइनेंशली तो है ही लेकिन मेरा स्वास्थ्य बिगड़े नहीं उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत ही ध्यान रखा और जब मैं एक्चुअल प्रोफेशन में आया तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है रात को दो बजे तीन बजे कभी भी मैं जाता हूं वो लोग कभी सवाल नहीं पूछते संडे या छुट्टी के दिन मैं हॉस्पिटल में आता हूँ वो लोग कभी अपना मुँह नहीं बिगाड़ते कभी हमारा प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होता है तो वो लोग कभी बुरा नहीं मानते तो मेरा फैमिली मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है और उनके लिए इसके लिए मैं उनका हूं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका इस फील्ड में आने के लिए विशेष माता पिता का बहुत योगदान रहा उनका सपोर्ट रहा और उनके सपोर्ट की वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं बहुत ही अच्छी बात अच्छी आपने बताया और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं वैसे इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कौन सी चीजों का मुश्किल लगता है किस बात का आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है <laughs> मेरा ये जो प्रोफेशन है उसमें हर्डल एक ही है कि हमारा कोई टाइम का कोई बंधन नहीं है आने का टाइम फिक्स है कितने बजे वापस आऊँगा मुझे खुद नहीं मालूम और मेरा ऑर्थोपरिक सब्जेक्ट है तो एक्सीडेंट वाले लगे हुए पेशेंट वो सब मेरे पास कभी भी आ सकते हैं संडे हो छुट्टी का दिन हो रात का टाइम हो दोपहर का टाइम हो कभी भी ये आता है तो पर्सनल लाइफ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि अगर अपने आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको आनंद आता है तो ये काम कभी भी अपने लिए बोझ नहीं रखने तो इसी जो आप काम कर रहे हो उसमें आप आनंद व्यक्त करोगे तो हमेशा आपको ये काम अच्छा ही लगेगा दूसरा मेरे पास जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट आते हैं जो घुटना बदल हुए जॉइंट रिप्लेस करते हैं नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट आते हैं तो वो पेशेंट की जो मजबूरी में देखता हूँ सिक्सटी फाइव ईयर्स सेवेंटी ईयर्स के लोग आते हैं घर में दो लोग अकेले रहते हैं उठ के जा नहीं सकते उनके लिए जब मैं कुछ ट्रीटमेंट करता हूँ और दूसरे दिन से उनको खड़ा करके चलता चलाता हूँ तो वो लोग जो जिस तरह से मेरे सामने देखते हैं वो मेरे लिए हमेशा याद रहता है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसमें टाइम का कोई फिक्स नहीं रहता है आप ना घर वालों को टाइम दे सकते हैं ना दूसरों को क्योंकि कभी भी अचानक से कोई भी सर्जरी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना होता है और मरीज को ठीक करना होता है और ख़ास करके जब बात आती है ऑर्थोपेटिक की जहाँ पर हड्डी वाली बात होती है तो यहाँ पर या तो एक्सीडेंट केस आते हैं या फिर आ, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर इमीडिएट आपको एक्शन लेना होता है तो चलिए बहुत ही अच्छा सेवा कार्य है आपका आप कर रहे हैं और इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इस फील्ड में जैसे कि आजकल देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है हर फील्ड में टेक्नोलॉजी अपनी अपनी एक विशेषता लोगों के बीच में लाने की कोशिश करती हैं और ख़ास करके इस मेडिकल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत काम कर रही हैं आपके इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजी के बारे में या कुछ नई चीज़ें जो आप कर रहे हैं या कुछ इन्वेंशन हुआ हो उसके बारे में बताइए मैं जब प्रैक्टिस किया था तो सबसे पहले बड़ौदा के अलावा कालोल या पंचमाल का छोटा गांव है वहाँ में जाया करता था रतलाम एमपी में भी जाता था दाहोद वग़ैरह में भी चले जाता था और अभी मैं अपने शहर की एक नामी संस्था जो कैंसर का काम कर रही है मुनिष सेवाश्रम गोरज वहाँ मैं अभी भी सेवा प्रदान करता हूँ पर्टिकुलरली जो हड्डियों का कैंसर है ऑर्थोपेडिक कैंसर ऑर्थो ऑनकोलॉजी जो अलग सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक की उसमें मैं काम करता हूँ और जब हम लोग पढ़ते थे मैं बात कर रहा हूँ नाइन्टी फोर की तब हड्डियों के कैंसर वाले मरीजों को एक ही इलाज समझाया जाता था उसका कैंसर वाला भाग हाथ या पांव काटा जाता था और कम नसीब से ये हड्डियों का कैंसर छोटे बच्चों में होता है तो आप इमेजिन करो कि 15-20 साल का लड़का जिसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है उसका हाथ या पांव काट दे कैंसर की वजह से तो उसकी लाइफ कितनी मिज़रेबल हो जाएगी उसकी बजाय हम लोग अभी उसकी कैंसर वाली हड्डी को निकाल के नया हड्डी और और जॉइंट उसको दूसरे दिन से चलाते हैं और वो खुशी जो के मुंह पे दिखाई देती है है उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आपसे और अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की कुछ खास बातें सुनकर अच्छा लग रहा होगा चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो डॉक्टर मनीष शाह जी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है उसके बारे में बताइए मेरा मनपसंदीदा गाना मेरा सबसे फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स जिसका कहाँ से आया था वो कहाँ गया वो जाओ उसे ढूँढो वो मेरा फेवरेट गाना है और मैं काफ़ी बार उसे सुनता हूँ <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका फेवरेट सॉन्ग ये है तो चलिए इसी गीत का आनंद उठाते हैं आप सुना है रेडो मोदी पॉइंट फोर आफ एम सुनते रहो मस्कर रहो ंग सा था वो कहा गया उसे ढूंढो बेती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो से ढूंढो हमको तो राहें खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो कल की सता सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लमहे को खुल के जीता था वो कहा से आया था वो के जैसा रेगिस्तान में गाँव के जैसा मन के घाव पे मर हम जैसा धावो हम सह से रहते कुएं में वो नतिया में गोते लगाता उल्टी धारा चीर के तैरता वो चुपके सखियो से वो बातें करना भूल गई मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपकी फेवरेट जो सॉन्ग था वो हमने सुना है आइए बात करते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जरी में या फिर हड्डियों के बीमारियों स्पाइन होता है या फिर कमर का दर्द होता है घुटने का दर्द होता है इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में कुछ खास बातें बताइए जी ऑर्थोपेडिक्स में एक किस्म का ऑर्थोपेडिक होता है ट्रोमेटिक ऑर्थोपेडिक जिसको हम सब दिमाग में ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर मतलब तोड़ वाला डॉक्टर वो तो है जिसको ट्रॉमेटिक ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ फ्रैक्चर हुआ प्लास्टर लगाया ऑपरेशन किया सलिया डाला प्लेट डाला लेकिन उसके अलावा नॉन ट्रॉमेटिक ऑर्थोपेडिक जिसमें मेन जो बीमारी है हमारे देश में अपने जो रोज के पेशेंट में हम लोग देखते हैं घुटने का दर्द कमर का दर्द गर्दन का दर्द वो नॉन ट्रोमेटिक सब स्पेशलिटी में आता है तो जिसका एक कारण मैं बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में ऐसी बीमारियाँ नहीं होती थीं इसका एक कारण ये है कि पहले के ज़माने में लोग इतना जीते नहीं थे शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थे अभी इंडिया में मेरे मेरी जानकारी के हिसाब से 85 इयर्स है सो जैसे ही मेडिकल सुविधाएँ बढ़ती हैं तब आदमी की लाइफ बढ़ती है और आदमी की लाइफ बढ़ती है तो उसके उम्र के साथ साथ जैसे बाल सफ़ेद होते हैं ऐसे जोड़ों की बीमारी घुटने का दुखा कमर का दुखा गर्दन का दुखावा वो ही आम बात है मैं एक्चुअली इसको बीमारी नहीं बोलता हूँ बाल साफ होता सफ़ेद होते हैं उसी तरह से ये जॉइंट का प्रॉब्लम है तो इसलिए हम लोग जब ये बीमारी की शुरुआत होती है तब हम पेशेंट को कुछ सावधानी बरतने का बोलते हैं जैसे घुटने के दर्द के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर फिफ्टी ईयर्स आपको नी ज्वाइंट नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा हो सके उतना नहीं बैंड करना है मतलब आपको नीचे नहीं बैठना है पालठी मार के जो बैठते हैं वो नहीं बैठना है हो सके तो वेस्टर्न टाइप का कोमोर जो बोलते हैं वो यूज़ करना है कोई भी काम के लिए अगर आप टेबल कुर्सी पे बैठो जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं मुस्लिम लोग नमाज करते हैं जैन लोग खमाशना जिसको बोलते हैं वो करते हैं उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप कुर्सी का उपयोग कीजिए जितना भी ही और नहीं उसको मोड़ोगे ज़्यादा 90 से ज़्यादा तो वो घुटने का दर्द आपका बढ़ेगा कमर के लिए भी हम वही प्रिकॉशन बोलते हैं कि जब भी आप बैठें सहारा लेके बैठें टट्टार बैठे कमर को झुका के मत बैठिए वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो गर्दन का दुखावा आपका बहुत ही कम होगा जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एज के अनुसार जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे हड्डियों का भी समय के साथ साथ वो चीज़ें जो है उसकी एनर्जी या उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती हैं लेकिन ये सब बातें ठीक है लेकिन फिर भी जब तक है तब तक हम इसे कैसे मेंटेन करें और इसको कैसे मजबूत रखें इसके लिए इन बीमारियों से या जल्दी उम्र से पहले बीमारियाँ ना हो इस तरह की इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कैसे हम बच सकते हैं उसके कुछ बातें बताइए हमारा देश हड्डी की कमजोरी के लिए ये कमज़ोरी हमारे देश में आफ्टर 45, 50 इयर्स ईयर्स के प्रॉब्लम के लिए लेडीज़ में ज़्यादातर देखी जाती है और पुरुषों में भी देखी जाती है उसके लिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ हमारा देश बहुत ही भाग्यशाली है जिसमें हमको सनलाइट सूर्य प्रकाश बहुत ही आसानी से मिलता है तो जो सुबह का जो सनलाइट होता है सिक्स टू एट और सिक्स टू नाइन ओ क्लॉक उस टाइम पे हमको एटलीस्ट तीस मिनट तक सूर्य प्रकाश हमारी स्किन के ऊपर पड़े उसके हिसाब से सनबाथ लेना चाहिए सूर्य प्रकाश से हमारी चमड़ी का विटामिन जो है विटामिन डी जो उसको बोलते हैं वो डी टू से डी थ्री मतलब एक्टिव बनता है और जो हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्बशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है सूर्य प्रकाश के अलावा खाने में कैल्शियम की बनी हुई चीज़ दूध दूध की बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट हरी सब्जियां वगैरह बहुत ही लाभदायक हैं कुछ लोग मुझे पूछते हैं बच्चों को लेके आते हैं इसका कमर दर्द होता है अभी पंद्रह साल के बच्चे का कमर दर्द होता है हम लोग पुछ, मदर पूछते हैं क्या खिलाने का मैं पूछता हूँ क्या अच्छा लगता है बोलते हैं बर्गर पिज़्ज़ा जो चीज़ यूएस में नहीं खाते वो हम लोग दौड़ के खाते हैं और जो अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में यूएस में जो रिच लोग हैं वो फ्रेश फूड खाते हैं जो गरीब लोग हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स दिखा गया है तो ये नहीं होना चाहिए हरी सब्ज़ियाँ जो हमको आसानी से मिलती है वो अपने बच्चों को खिलाइए उसको कभी कैल्शियम की गोली नहीं देनी पड़ेगी और कैल्शियम के लिए दूध सबसे अच्छा है कोई दूध नहीं पी सकता है तो दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ छाछ मक्खन जो हमारे हर घर में पाया जाता है तो वो आप लोगे तो आपको कभी भी हड्डी के डॉक्टर के पास हड्डी की कमजोरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा ये मेरी गारंटी है और इन दोनों के अलावा बैठने उठने के बारे में मैंने जो आगे समझाया वो ध्यान रखना है और हल्की कसरत मेडिकल साइंस के हिसाब से 30 मिनट की कसरत हफ्ते में पाँच दिन अगर आप रेगुलर करोगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए हड्डी के लिए तो है ही लेकिन बाकी सब बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है मेरा ये अनुरोध है कि सब ये लोग करें तो हमारे जैसे के पास आपको मरीज बनके नहीं आना पड़ेगा दोस्त बनके आप जरूर आ सकते हो नमस्कार डॉक्टर मनीष शाह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी बहुत अच्छी बातें उनको सुनने को मिला है और कुछ जो बातें आपने बताया जैसे कि डाइट सिस्टम आपने बताया उन चीजों को फॉलो करने ऐसी हड्डियों की बीमारियाँ कम हो सकती है बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब आप हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आए और अपने बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया है मुझे लगता है कि हमारे सभी लिस्नर्स को भी बहुत खुशी हो रहा होगा आपसे बातें करके आपकी बातें सुनकर तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत का और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार नमस्कार चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 जानों में मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा तेरे निगाहें ना निशाना ढूंढेगा ओ, ओ, ओ आस का साथ रहेगा जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे मंजिल होगी बाहों में प्यार बाड़क दिल का ठिकाना ढूंढेगा दिल का सुना